आनंद की खोज भक्ति की दुर्लभता भक्ति भगवान को पाने का सबसे सरल सहज और सुगम उपाय माना जाता है स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण का कथन है कि कलिकाल में नारदिया भक्ति ही सबसे उपयुक्त मार्ग है ज्ञान योग के लिए विवेक वैराग्य समादि सठ संपत्ति से युक्त उत्तम अधिकारी की आवश्यकता होती है राजयोग की सफलता के लिए यम नियमादि की साधना आवश्यक है लेकिन भक्ति के लिए इस प्रकार की पूर्व तैयारी की आवश्यकता नहीं समझी जाती चाहे कोई दुराचारी ही क्यों न हो नीच कुल में जन्मा अनपढ़ व्यक्ति ही क्यों न हो वह यदि चाहे तो भगवत भक्त हो सकता है यह बास्वयं भगवान गीता में स्वीकार करते हैं तथा संत साहित्य में भी बाल्मीकि अजामिल गा पिंगला आदि अनेक भक्तों के दृष्टांत भी प्राप्त होते हैं तात्पर्य यह है कि भक्ति का द्वार अबाल वृद्ध ब्राह्मण शुद्र धनी निर्धन मूर्ख विद्वान सभी के लिए खुला है लेकिन क्या भक्ति सचमुच इतनी सरल है मां शारदा कहती है कि भगवान मुक्ति देने को में संकोच नहीं करते बल्कि भक्ति देने में सपचाते हैं क्योंकि भक्ति देने से वे भक्त के हाथों बंध जाते हैं स्वामी विवेकानंद श्री कृष्ण के गीता गायक रूप से गोपी जनवल्लभ रूप को उच्चतर एवं गोपी प्रेम को धर्म जगत की उच्चतम अभिव्यक्ति मानते हुए भी उसका उपदेश या प्रचार नहीं करते थे श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य प्रेमावतार स्वामी प्रेमानंद जी ने भी स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किए गए शिव ज्ञान से जीवसेवा रूप धर्म का प्रचार किया है प्रेम अथवा भक्ति का नहीं एक बार एक सभा में जब उन्हें प्रेम एवं भक्ति पर कुछ बोलने को कहा गया तो उन्होंने तेजोदीप्त कंठ से कहा कि यहाँ अधिकारी ही नहीं है जिससे भक्ति की बात कही जा सके भक्ति के लिए अपना सर्वस्व यहाँ तक कि अपना प्राण देने के लिए भी तैयार रहना होता है भक्ति सहज एवं सरल इसलिए है कि सभी प्राणी प्रेम करने में समर्थ हैं किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति को सभी प्रेम करते हैं वह दुर्लभ इसलिए है कि जिस अमूर्त ईश्वर को जाना द, या देखा नहीं जाता उससे प्रेम करना कठिन है और जिस प्रकार के निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर साक्षात्कार संभव है वह तो और भी कठिन है यह कठिनाई प्रेम के स्वरूप को समझने पर और भी स्पष्ट हो जाएगी प्रेम का अर्थ और उसके प्रकार प्रेम किसे कहते हैं प्रेम का अर्थ है प्रियस्व भावम प्रियत्व से संबंधी भाव प्रेम कहलाता है जो वस्तु या व्यक्ति मुझे सुख प्रदान करता है वह मेरा प्रिय है और मेरा उसके प्रति जो भाव है वह प्रेम हुआ एक वस्त्र विशेष पुस्तक घड़ी पेन मोटर कार सुंदर प्राकृतिक दृश्य आदि जो विभिन्न जड़ वस्तुएं हमें सुख प्रदान करती है हमें प्रिय है उनसे हम प्रेम करते हैं प्रेम की इस परिभाषा ने प्रेम करने वाले व्यक्ति का सुख ही प्रमुख मापदंड माना जाता है संसार में इसी प्रकार का प्रेम प्राणियों के बीच भी देखा जाता है स्त्री पुरुष में आकर्षण विवाह एवं पुनः तलाक या विभाजन ऐसे ही स्वार्थ प्रेमों की परिणति होती है जहाँ स्वयं का सुख एवं भोग ही लक्ष्य होता है इसी को लक्ष्य करके उपनिषदकार कहते हैं कि पति के लिए पति प्रिय नहीं होता अरे वह तो स्वयं के लिए आत्मा के लिए प्रिय होता है पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती वह स्वयं के लिए होती है नवा अरे पत्यु कामाय पति ही प्रियो भवती आत्मा नस्तु कामाय पति प्रियो भवती इत्यादि तात्पर्य यह कि इन सभी प्रेमों में स्वार्थ ही प्रधान होता है और इन्हें स्वार्थ की संज्ञा देना ही उपयुक्त होगा थोड़े से विश्लेषण से यह बात स्पष्ट भी हो जाती है पंचदशी का स्वामी विद्यारण्य बच्चे को प्यार करते पिता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पिता बच्चे को गोद में लेकर चुम्बन करता है पिता का दाढ़ी के बाल बच्चे को गढ़ते हैं और वह रोता है लेकिन पिता को आनंद मिलता है और वह बालक को छोड़ता नहीं अगर पाश्चात्य मनोविज्ञान मनोविज्ञ इसे काम की ही संज्ञा दे तो दोषी क्या है कभी कभी तो लोगों को जानबूझकर बच्चों को रुलाने और बाद में गोद में लेकर कुछ में आनंद आता है इसी प्रकार की मन स्थिति का विकृत रूप प्रेम के पात्र को कट्ट देने में आनंद का अनुभव करता करना एक प्रकार का मानसिक रोग है प्रेम के दूसरी श्रेणी में प्रेमी प्रेम के पात्र को सुख प्रदान करना चाहता है और स्वयं ही सुख प्राप्त करता है जैसे माता बालक को देखकर प्रसन्न होती है और साथ ही बालक को सुखी और प्रसन्न रखने का भरसक प्रयत्न करती है उसे कष्ट होने पर माँ को भी कष्ट होता है लेकिन इसमें भी स्वार्थ की गंध रहती है माता यह अपेक्षा करती है कि बड़ा होकर पुत्र उसका भरण पोषण करेगा इस प्रकार के सांसारिक आपात निस्वार्थ प्रेम को इंगित करते हुए ही कहावत हो गया है कि संसार में कोई अपना नहीं है सभी पराये हैं श्री कृष्ण विभिन्न कथाओं एवं दृष्टांतों से यह बात संसारियों में वैराग्य उत्पन्न करने के लिए कहा करते थे परिवार के सदस्यों के द्वारा पाप के भागी होने में अनिच्छुक होने का कारण रत्नाकर वैराग्यवान होकर वाल्मीकि बन गए यह दृष्टांत प्रसिद्ध ही है ऐसी बात नहीं कि सभी सांसारिक संबंध स्वार्थपूर्ण ही होते हैं इनमें ऐसे अपवाद भी पाए जाते हैं जहाँ प्रेमी प्रेम के पात्र के सुख के लिए सदा त्याग करने के लिए तत्पर रहता है ऐसे प्रेम में स्वार्थ अथवा आसक्ति का लेस मात्र भी नहीं होता लेकिन ऐसे दृष्टांत विरले ही होते हैं एक पिता की कथा है जिसे वृद्धावस्था में इकलौता पुत्र प्राप्त हुआ था पिता का सारा दिन बालक की सेवा शुश्रूषा में ही बीतता बालक को नहलाना उसको भोजन कराना उसके साथ खेलना गोद या कंधे पर चढ़ाकर कर सैर करने ले जाना आदि में ही सारा समय व्यतीत होता रात्रि में पुत्र सोता तो पिता उसकी रखवाली करता और यह देखता कि कहीं उसे कोई कष्ट तो नहीं है तात्पर्य यह कि वह पुत्र वृद्ध पिता के जीवन का केंद्र बिंदु प्रेम का एकमात्र पात्र बन गया दैवयोग से पंद्रह वर्ष की उम्र में अचानक पुत्र रोगग्रस्त हो गया जिसने शीघ्र गंभीर रूप ले लिया पिता ने पुत्र की चिकित्सा में कोई कसर नहीं रखी लेकिन कोई परिणाम नहीं हुआ जब पुत्र का अंतिम समय निकट आया तो पिता ने उससे पूछा कि इतने वर्षों में उसे कोई कष्ट तो नहीं हुआ बालक ने सजल नेत्रों से स्वीकार किया कि उसे कोई असुविधा नहीं हुई थी इसके तत्काल बाद पुत्र की मृत्यु हो गई लोगों ने यही समझ रखा था कि पिता भी अब नहीं बचेगा लेकिन उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पिता को पुत्र की मृत्यु का किंचित मात्र भी खेद नहीं हुआ वह पूर्ववत अपना दिनचर्या निभाता रहा जिसमें स्वार्थ आसक्ति अथवा प्रतिदान की अपेक्षा बिल्कुल ही न हो इस प्रकार के विशुद्ध प्रेम के दृष्टान्त बहुत भिल्ले हैं पिता माता पुत्र आदि संसार में निस्वार्थ भाव से अपने संबंधियों की कर्तव्य के रूप में सेवा सुशूषा करते देखे अवश्य जाते हैं लेकिन कर्तव्य के साथ यदि प्रेम न हो तो वह भार स्वरूप हो जाता है यदि कर्तव्य कर्म है तो प्रेम उसको रसमय बनाने वाला भाव है कल्याण की कामना प्रिय को सुख पहुँचाने की इच्छा का ही दूसरा नाम प्रेम है ऐसा कहना ही उपयुक्त होगा ईश्वर से प्रेम करना कठिन अमूर्त अदृश्य ईश्वर से प्रेम न कर पाना भक्ति की दूसरी समस्या है स्थूल दिखाई देने वाली जड़ अथवा चेतन वस्तु या व्यक्ति से तो प्रेम किया जा सकता है लेकिन अदृश्य ईश्वर से प्रेम कैसे करें जन्म से भगवान को प्यार करने वाले शुभ संस्कार युक्त कुछ भाग्यवान बालकों को छोड़कर वह समस्या सभी के साथ है आस्तिक संस्कार संपन्न परिवार में जन्म लेने वाले बालकों में बाल्यकाल में भगवान के प्रति सरल आकर्षण अवश्य दिखाई देता है लेकिन वह प्राप्ति एवं बौद्धिक विकास के साथ साथ वह क्षीण होकर औपचारिकता मात्र रह जाता है फिर भी भगवान है जिनसे प्रेम किया जा सकता है और जो प्रेम का प्रतिदान दे सकते हैं ऐसी ईश्वर नामक एक सत्ता है ऐसा विश्वास भक्ति के विकास में बहुत सहायक होता है वस्तुतः इस विश्वास के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती भगवत भक्ति के विभिन्न स्तर भक्ति प्रारम्भ सामान्यतः ईश्वर की किसी मूर्ति चित्र आदि प्रतीक की औपचारिक और, और सकाम पूजा से होता है विधिहीन मंत्रहीन एवं दम्भयुक्त पूजा तामसी कही गई है ऐसा प्राय देखा जाता है कि पूज्य के लिए सबसे निकृष्ट वस्त्र फल आदि का उपयोग किया जाता है इसका अर्थ तो यह हुआ कि पूजा को यह विश्वास ही नहीं है कि जिस मूर्ति की पूजा की जा रही है वह वस्तुतः उसके इष्ट का प्रतीक है तथा उसमें उसके इष्ट का आविर्भाव हुआ है इसे श्रेष्ठतर पूजा वह है जिसमें भक्त उसे सबसे प्रिय लगने वाली वस्तुएं प्रभु को समर्पित करता है भगवान के विग्रह को सुवर्ण रत्नादि के आभूषणों सुंदरतम वस्त्रादि से अलंकृत करना इसी का एक रूप है लेकिन यहाँ भी भक्त अपनी इच्छा एवं मान्यता के अनुसार ही भगवान को श्रेष्ठ वस्तुएँ देता है भगवान के लिए सुवर्ण रत्नादि का मूल्य नहीं है ये वस्तुएँ तो भक्त की दृष्टि में मूल्यवान है भक्त इनके द्वारा प्रभु को सजा स्वयं सुख का अनुभव करता है यहाँ भी भक्त की स्वयं की इच्छा पूर्ति ही मुख्य है उच्चतर श्रेणी की पूजा में इष्ट देवता की विधि विशेष के अनुसार पूजा करनी पड़ती है वहाँ स्वयं की इच्छा अनुसार कार्य करने पूजा करने की छूट नहीं है काली की पूजा एवं शिव की पूजा में अंतर है श्री राम कृष्ण के भोग में सूजी की पायस देनी पड़ती है प्रारंभिक स्थिति में भक्त श्री राम कृष्ण को अलंकारों से सुसज्जित भले ही करें लेकिन भक्ति के प्रगाढ़ होने पर वह अनुभव करेगा कि जो कभी धातु को स्पर्श नहीं कर सकते थे उन्हें आभूषणों अथवा जरी के मूल्यवान वस्त्रों से सजाना उचित नहीं है उच्चतम स्थिति में भक्त इष्ट की जीवंत सत्ता का अनुभव करने लगता है तब वह विधि निषेधों के परे चला जाता है उसकी इच्छा और इष्ट की इच्छा एक हो जाती है उसकी पूजा भी पूर्ण रूप से अनौपचारिक हो जाती है श्री रामकृष्ण की ऐसी ही विधिहीन पूजा देखकर काली मंदिर के अन्य लोग उन्हें पागल समझने लगे थे भक्ति के चरम विकास में तो भगवान स्वयं एक भक्त की इच्छा के अधीन हो जाते हैं और भगवान को अपनी इच्छा अनुसार चलाने वाले भक्तों के अनेक दृष्टांत भक्ति ग्रंथों में पाए जाते हैं भगवान ने सबरी की भक्ति के वसीभूत होकर जूठे बैर खाए थे जबकि विधान यह है कि अपने पूज्य को कभी जूठी वस्तु नहीं दी जाती नी चाहिए मसखरे लोग तो यहाँ तक कहने से नहीं चूकते कि जिस दिन भगवान ने सबरी के प्रेम व ढेर सारे जंगली भेर खा लिए उस रात उनके पेट में दर्द हो गया और लक्ष्मण को रात में जंगल से जड़ी बूटियाँ खोजकर उनका उपचार करना पड़ा सत्य तो यह है कि भक्त न तो कभी भगवान से कुछ चाहता है और न ही उन्हें किसी प्रकार का कष्ट देना चाहता है श्री रामकृष्ण एक सुंदर कथा द्वारा यह समझाया करते थे तीन व्यक्ति एक जंगल में जा रहे थे अचानक शेर की दहाड़ सुनाई दी पहला व्यक्ति डर कर बोला शेर हमें खा जाएगा दूसरे ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं भगवान को पुकारो वे हमारी रक्षा करेंगे लेकिन तीसरे ने कहा इतने से के लिए भगवान को कष्ट देने की क्या आवश्यकता चलो पेड़ पर चढ़ जाए प्रथम व्यक्ति में भगवान के प्रति विश्वास ही नहीं है लेकिन ठीक ठीक भक्ति तो तीसरे की ही है